बनारस से आए हुए हैं डॉक्टर हरिंद्र जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे और एक ख़ास बात उन्होंने रिसर्च किया है ब्रह्मा कुमारी पर उस विषय पे हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन सबसे पहले उनका दिल से स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति ओम शांति कैसे हैं सर बहुत अच्छा और सुनाइए अपने बारे में अपने परिवार के बारे में आव, मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक गांव से संबंधित हूँ और गांव में गांव की पृष्ठभूमि के होने के कारण मैं शिक्षा ग्रहण करते हुए धीरे धीरे शहरों में आया और वहां से आ, शिक्षा ग्रहण करते हुए अपनी जो एजुकेशन की यात्रा है उसको जारी रखा कुछ मेरी यात्राएँ शिक्षा की यात्रा बनारस जो सांस्कृतिक राजा ने वहाँ भी हुई और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो एकेडमिक थी इस कारण मेरे ऊपर शिक्षा का प्रभाव पड़ा ज़्यादा पड़ा और मुझे बचपन से ही रुचि थी कि मुझे शिक्षक बनना है हालाँकि मेरे कुछ जो रिलेटिव थे वो प्रशासनिक क्षेत्र में थे वो ये चाहते थे कि मैं प्रशासन के क्षेत्र में जाऊं लेकिन मेरा जो जन्मजात एक स्वाभाविक जो अभिरुचि थी वो शिक्षा के क्षेत्र में था और मैं चाहता था कि शिक्षक बन कर मैं कुछ समाज के लिए कुछ देश के लिए कुछ कर सकूं क्योंकि प्रशासन में जो जिम्मेवारियाँ हैं जो कार्य क्षेत्र हैं वो एक अलग ढंग की होती हैं लेकिन एक शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता के रूप में जो अपनी भूमिका बनाता है जो राष्ट्र के विकास के लिए जो एक मानवीय शक्ति का संवर्धन करता है उसके अंदर मूल्यों की जो स्थापना करके अच्छे योग्य और चरित्रवान नागरिक बना के देश हुँ, और समाज में जो योगदान देता है उस चीज़ ने मुझे खींचा और इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इस शिक्षक कार्य में जुड़ जुड़ गया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया एक लक्ष्य लेकर आप इस क्षेत्र में आए हैं और मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं और मेरा एक भाई है एक बहन है जी और सबसे बड़ी बात है कि मैं उससे ज़्यादा मैं अपने मामा जी से जुड़ा हुआ हूँ बचपन अच्छा� से मैं वहीं उन्हीं के देख रेख में वो भी एक प्रिंसिपल थे और उन्हीं के मार्गदर्शन और देख रेख में मैं आ, शिक्षा ग्रहण किया और आ, सच ये कहूँ कि मेरे जीवन में पिताजी से भी ज़्यादा मामा जी का मामा जी का क्योंकि माँ माँ डबल माँ कहते हैं तो उनका जो है योगदान और उन्होंने उस तरह मुझे पालना किया और भविष्य के लिए तैयार किया अच्छा अच्छा और उन्हीं की दुआओं या कहें कि संकल्पों की आ, प्रतिफल है कि मैं आज इस क्षेत्र में आया प्रेरणा उन्हीं से मुझे मिली थी अच्छा उनके बारे में कुछ दो शब्द बताइए क्या करते हैं वर्तमान में वो वो तो अभी अवकाश प्राप्त कर लिए हैं हाँ हा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना मेरा एक अकस्मात आध्यात्मिक खोज की यात्रा के संयोग के कारण हुआ हु। क्योंकि मैं कोई जान बूझ नहीं आया था मुझे कुछ तलाश थी कुछ ऐसे क्योंकि मैं शिक्षक तो बन गया था पढ़ाई के दौरान था मैं कुछ मूल्यों की खोज तो हो रही थी लेकिन मुझे कुछ एक ऐसी संस्था या कुछ ऐसा लोगों का वो एक समूह या मार्गदर्शन चाहिए था ये महसूस कर था जो मेरी सोच को आगे बढ़ा सके क्योंकि मैं परंपरागत रूप से धार्मिक जो आज जो वातावरण उस तरह से नहीं जुड़ना चाहता था कुछ विवेकशील अपने अंदर आध्यात्मिकता को डेवलप करके ताकि हम एक प्रगतिशील सोच के साथ जो मूल्य हैं वो विद्यार्थियों को दे सकें और समाज के लिए कुछ कर सके जो बदलता हुआ परिवेश है उसके अनुसार आध्यात्मिकता को किस तरह से हम विद्यालयों में आ, उसको लाया जा सके ये इस सोच के साथ अकस्मात ही जुड़ा था ये कि ये बहुत ही संयोग की घटनाएं क्योंकि हम कुछ चाहते कुछ कई बार और हैं और ज़िंदगी हमें कुछ और सिखाती ल, है। सिखाती है या उस और ले जाती है जी जी। और कहा जाता है कि देयर इज़ नो ग्रामर एंड साइंस ऑफ लाइफ लाइफ इज पाथलेस इसका कोई बना बनाया कोई ट्रैक नहीं है जिंदगी का एक अपना ग्रामर एक नियम है और जब हम उस नियम को समझ करके चलते हैं तो जीवन में बहुत सारे तनाव जो भटकाव जो सामान्य जिंदगी में जो आते हैं वो चीजें खत्म हो जाती हैं क्योंकि आज की जिंदगी में जो तनाव और वो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीना चाहते हैं लेकिन जिंदगी कुछ अपनी शर्त और होती है जब उसको हम समझ करके जीते हैं जीवन के स्वाभाविक को लेकर तो ये सारी चीज़ें जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है और वो चीज़ें नहीं मुझे इधर खींच के लाया था क्या बात है तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया कि जीवन को जीने की जो कला है वो ब्रह्मा कुमारी सिखाता है और वही आकर्षण आपका बना रहा और इससे आप जुड़े और इसमें जैसे आपने शुरुआत में मुझे इंट्रोडक्शन में आपसे थोड़ी रूबरू हुई बातें हुई तो ब्रह्मा कुमारी इस पर आपने एक रिसर्च किया है तो ये रिसर्च का ख्याल कैसे आया और रिसर्च कैसे शुरू हुआ क्योंकि देखिए ज्ञान जो है अनंत होता है इसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं जब मैं इसके ज्ञान को सुनता था आध्यात्मिक ज्ञान है इसमें काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें हैं कुछ ऐसे प्रेरणादायी चीज़ें होती हैं जो जीवन में एक तो सेल्फ स्वयं की खोज और समाज के लिए हम खोज कर क्या दे सकते हैं इसमें काफ़ी दिशा निर्देश है आध्यात्मिक कुछ ऐसे इसमें बिंदु होते हैं जो विचारशील व्यक्ति जो है इस दिशा में काम कर सकता है तो उन्हीं चीज़ों ने मुझे वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ इसमें और रिसर्च किया जाए क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के जो आध्यात्मिक साहित्य है ये बहुत ही अद्वितीय है लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट समाज में इसके बारे में प्रचलित है मैं खोज करके उन सत्य चीज़ों को ला सक, लाना चाहता था जिससे जो समाज में कंट्रोवर्सी जो है इसको ले के वो चीज़ें समाप्त हों और एक सच जो है सामने आया कि इसके वास्तविक में जो ब्रह्माकुमारी साहित्य है जो दर्शन है उसमें सत्य क्या है और वर्तमान जो जीवन है और समाज है उसके लिए कितना प्रासंगिक है इसी भाव ने मुझे इधर प्रेरित किया और मैं रिसर्च के कार्य पूरा कर सका अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे रिसर्च करते हैं तो हम लोग कुछ तत्वों को जोड़ते हैं तीस बनाते हैं काफ़ी टाइम लगता है काफ़ी मेहनत लगता है तो आप कैसे इन चीज़ों को कर पाएँ बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था <laughs> जी क्योंकि ब्रह्मा के हमारे जो स्... रिसर्च का जो टॉपिक था हाँ हाँ। भक्ति कालीन साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मा का आध्यात्मिक साहित्य अच्छा और एक और तो एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक हमारा जो भक्ति साहित्य वेद है उपनिषद है पुराण है उसमें जो आध्यात्मिकता का जो पूरा समावेश हुआ है हाँ हाँ। और एक जो ब्रह्मा का आध्यात्मिक साहित्य तो ये कितना जो है इसमें वो बातें हैं कॉन्ट्रोवर्सी बहुत सारे हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सी है लेकिन बहुत सारी चीजें कामन भी हैं कॉमन भी हैं क्योंकि वो बहुत सारी वेदों से निकली हुई कुछ बातें हैं कुछ उपनिषदों में हैं कुछ पुराणों में हैं और बहुत सारी चीजों में जैसे भक्ति साहित्य के जो बहुत कवि हुए हैं जो बड़े बड़े हिंदी जैसे कबीर हैं सूरदास है तुलसी है तो इन कवियों में जो आध्यात्मिकता का समावेश आया है और जो ब्रह्मा कुमारी में जो आध्यात्मिकता का समावेश है तो दोनों में कितना साम्य समानता है समानता है और असमानता भी कितनी है कितनी है कई बार ये समझ लिया जाता है कि जो असमानता होती है वो विरोध होता है लेकिन असमानता विरोध नहीं होती है वो अपनी उसकी अद्व्यतीय सीमाएं भी होती हैं जो असहमति होती है वो असहमति जो है वो किसी व्यक्तित्व का वो विलक्षण पक्ष भी होता है अच्छा, अच्छा ये ईश्वर की ओर से बनाई हुई चीजें हैं तो कई बार जो हम लोगों में इस संसार में जितने हम लोग हैं सबके अंदर अलग अलग चीजें हैं तो जो अलग अलग चीजें हैं वही हर व्यक्तित्व की जो असमानता या विशिष्ट वो अलग बनाती वही विशिष्टता भी वही चीजें डिफर भी करती हैं तो उसमें उस चीज को हमने खोजा और अपने इस प्रमाणों के द्वारा जो है उसको सिद्ध किया कि नहीं जो कुछ समानताएं है और जो असमानता या जो असहमति है वो ब्रह्मा कुमारी दर्शन का एक विशिष्ट पक्ष है और वो विशिष्ट पक्ष जो है वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक है अगर उन चीजों पर ध्यान दे करके चला जाए तो उससे हमारे जो वर्तमान जो शिक्षा जगत है या समाज में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये जो बात है लोगों तक बहुत ही अच्छी तरह से अगर समझ लें चीज़ों को तो शायद हम लोग जिस तरह से डिबेट करते हैं या जो लड़ाई या फिर आवेश में आते हैं वो शायद चीज़ें कम, कम हो सकती हैं बिल्कुल कम हो सकती हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा थोड़ा सा और कुछ बातें जरूर बताएं कई कही बार कहीं हम लोग चले जाते हैं या किसी के साथ बात करते हैं तो वो बिल्कुल कभी कभी आवेश में आकर बोलते हैं ये ठीक नहीं है तुम्हारा ये ठीक है हमारा ऐसे वो चीज़ें आ जाती हैं किसी विषय को लेकर साहित्य को लेकर तो इसके बारे में आपका क्या विचार है देखिए जो असहमति होती है सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि असहमति जो होती है वो विरोध नहीं होता है असहमति अनिवार्य चीज है अगर इस चीज को हम लेकर के चलें, नहीं, नहीं। तो गुस्सा या आवेश नहीं होता है। नहीं, नहीं। जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जब हम बात करते हैं जब ये हम मान लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है और दूसरे की जो असहमति की जो सीमा है जो उसका उसके व्यक्तित्व है, उसके विचारधारा का विशिष्ट पक्ष भी है जब उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं तब जाकर के गुस्सा या क्रोध ये भावनाएं आती है हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर दूसरा व्यक्ति अगर कुछ हमसे अलग कुछ विचारधारा रख रहा है बात कर रहा है तो यह उसके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट पक्ष है इस पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है जैसे आप देखिए प्रकृति में भी ये व्यवस्था है जैसे फूल हैं तो सभी फूलों का कलर एक जैसे नहीं होता है कोई लाल है <laughs> कोई पीला है तो ये प्रकृति ने जब हमें अलग अलग बनाया है तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि असहमति अगर किसी की विचारधारा हमसे अलग है हाँ। और इसी कारण देखिए ये होता है कि साहित्य में विविध पक्ष आते हैं हाँ। अगर सारे लोग एक ही जैसे कवि कभी, कविता लिखने लगे तो जो विभिन्न प्रकार की कविताएं हैं जो रिसर्च हो रहा है नए नए टॉपिक वो सारे बंद हो, बंद हो जाएंगे तो हमें जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए और गुस्सा या क्रोध की जरूरत नहीं होती है अगर कोई असहमति है सहमति वार्तालाप का पक्ष होता है और उस भाव से लेना चाहिए क्रोध और इसकी जरूरत नहीं है और उसमें जैसे कि डिबेट करते हैं ये सही है तो वो बात कैसे आपको लगता है वो डिबेट देखिए जो आज के समय में जो अक्सर आप टीवी चैनल टीवी पर डिबेट देख रहे हैं वो, वो कई बार वो डिबेट जो है प्रायोजित होते हैं और अच्छा, अच्छा। हाँ क्योंकि अगर स्वस्थ ढंग से अगर वाद विवाद किया जाए तो उसका एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए हम पहुंचना कहा चाहते हैं लेकिन हैं। जो वाद आप जो देख रहे हैं देखते हैं कोई कोई दूसरे की बात से स्वीकार नहीं करना चाहता है वो चाहता है कि हम उसको ओवर पावर करें अपनी बात को मनवा लें और इसी में वो गुस्सा करता है चिल्लाता है बोलता है और तमाम इस तरह की बातें जो आती है तो उनका एक रचनात्मक उद्देश्य नहीं होता उसमें सिर्फ होता है कि किसी टॉपिक को केंद्रित करते हुए उस पर अपनी बात को हाईलाइट करवाना होता है बस बस और चलिए बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बात बिल्कुल सही अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो हमारी बातें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात मुझे सीखने को मिला यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो बताया असहमति या जो चीज़ें आपकी यूनिकनेस है एक्चुअली में हम लोग अगर एक दूसरे को कॉमन बनाने की कोशिश करें या सही हम लोग ऐसे बताने की कोशिश करें ये कहीं ना कहीं हम लोग का आवेश बढ़ा देगा गुस्सा बढ़ा देगा और दूरिया बना देगा लेकिन एक बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बताया कि सहमति हो हर चीज़ को स्वीकार कर लो तो स्वीकार करने से क्या होगा कि हम जुड़े भी रहेंगे और अपनी बात भी रखेंगे और अपना जीवन भी अच्छी तरह से हम लोग चला पाएंगे तो हमारा जो एक यूनिटी है जैसे वासुदेव कुटुंबकम जिसको कहते हैं भारत का वो परिवेश अपने अंदर हम लोग फील कर सकते हैं अगर ये डिबेट करते रहेंगे या हम सही हैं आप गलत हैं इन चीज़ों पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग सार में नहीं पहुंचेंगे और वो चीज़ें वहीं पर टूट जाएगी तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी किसी भी बात को अगर बताते हैं तो उसका सार को समझना है और उनका लक्ष्य क्या है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आगे चल के और भी बातें करेंगे इसी विषय को लेकर लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रिजमत 90.4 एफएम फोर ऑफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो हाँ। now मैं हूं विष्ण आप सुन रहे हैं इंडिया मधुबन नाइन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो शांत शांति मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हलका हलका सुर्ख लबों पे तो है अरे मेरे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज के विशेष कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान डॉक्टर हरेंद्र जी हैं जो बनारस से पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक लिटरेचर से उनका जो है लगाव है बड़ा प्यार है और साहित्य जगत से उनका बहुत प्यार है इसीलिए हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं मैंने देखा आज हमारा राष्ट्रपति जी जब आए थे हम बाजू में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि एक उनके पास पेन और कॉपी थी वो पूरे टाइम लिखते रहे तीन चार घंटे का वो प्रोग्राम था चारों घंटे उन मुझे लगता है कि दस बारह पेंज तो उन्होंने निश्चित तौर पर लिख के रख दिया होगा तो ये जो उनका जो स्वभाव देखा मैंने लिखने का और साहित्य के प्रति जो रुचि है उनका वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं और मैं चाहूँगा कि उसी चीज़ को मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा अभी फिर से एक सवाल आपके लिए छोटा सा कि साहित्य में जैसे कि आपने रिसर्च किया है और ब्रह्मा कुमारी इसका जो मूल्य है या जो तत्व है और जो योग या ज्ञान धारणाएँ जो बातें हैं ये हमारे वर्तमान समय में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है उनके समस्याएँ जो आज एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी समस्याएँ हैं काफ़ी करियर को लेकर भी कई बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं इधर जाएँ उधर जाएँ तो वो समस्याएँ कैसे उनके ख़त्म हो सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा में जो मूल्य हैं वो हमें आत्म या अंतर्मुक्त की ओर ले जाते हैं और आज जो शिक्षा है वो बाहुक्ता की ओर ले जा रही है तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे हम अपने छिपा हुआ है उससे हम परिचित नहीं हो पाते हैं हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि आज हम जीवन की समस्याओं अपना तो कर ही सकते हैं दूसरे की जो जीवन की समस्या है उनका भी समाधान कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि अंतर्मुखी अपनी शक्तियों और गुणों को न पहचाने के कारण हम बाहरी दूस, दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरा हमें कोई शांति दे दे दूसरा कोई हमें प्यार दे दे दूसरा कोई हमारे लिए कोई अच्छी बातों का मार्गदर्शन कर दे लेकिन वो सारी चीज़ हमारे अंदर है हुँ. तो रिसर्च के दौरान सबसे बड़ा मूल्य यहा था कि हम स्वयं की के मूल्य को और महत्व को समझें कि हम अद्वितीय हैं ईश्वर की अद्वितीय रचना है हुँ. और हमारे अंदर वो शक्ति है तो इससे जो है सबसे बड़ा इसमें वही मूल्य आता है कि हम स्वयं को जो है समझने का प्रयास करें और जो हम स्वयं को समझ लेते हैं तो जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याएं उसका समाधान भी कर लेते हैं क्योंकि समस्याओं का कारण हमारी समस्याओं का कारण कोई दूसरा नहीं होता है कोई बाह्य जगत में नहीं होता है। कहीं हमारे द्वारा ही हमारी समस्याओं का कारण उत्पन्न होता है और उसका समाधान भी हमारे द्वारा ही संभव है तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो जो हमसे गलतियां हो रही हैं जैसे समझिए कि हम चाहते हैं कि वर्तमान समय में हम नौकरी करें पढ़ लिख करके युवाओं में देखा जा रहा है कि भटका हो रहा है तो वो गहराई से जो अपना विषय वस्तु है या जो कार्य दिया गया है उस पे वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं वो काफी जो है बाह्य जगत में तमाम लोगों की ओर ध्यान देते हैं लेकिन अगर वो आत्मशक्ति को पहचान करके और अपनी शक्ति को उस पढ़ाई के क्षेत्र में लगाएं तो अपेक्षित सफलताएं मिल सकती हैं उन्हें बाहरी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सफलता होती है हमारे जीवन में जो परिणाम आते हैं किसी कार्य का वो दूसरा कोई हमें नहीं दे सकता वो कार्य का ही परिणाम मिलता है जब हम कर्म करेंगे तो उसी का परिणाम हमें मिलेगा तो ये हमारे ब्रह्मा कुमारी के दर्शन व तत्व है कि हम कर्म को प्राथमिकता दें परिणाम को नहीं अगर परिणाम को हम प्राथमिकता देते हैं उसके बारे में जा सोचते हैं तो भटकाव रहेगा अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं पूरे मन के साथ करते हैं मन की जो शक्तियां हैं उसको हम उस दिशा में लगाते हैं हुँ, तो हुँ, बहुत अपेक्षित परिणाम निकलेंगे क्या बारे? और जो विद्यालय में समस्याएं हैं जो आज देखा जा रहा है अनुशासन की समस्या जो बड़ी समस्याएं आ रही हैं ये सारी समस्याओं का समाधान संभव है हुँ, हुँ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को तो मुझे लगता है कि हम सभी को कर्म प्रदान होना चाहिए कर्म पर फोकस करना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं आप क्या बनना चाहते हैं इस पे ज़्यादा फोकस करें तो चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएगा और खुद के लिए थोड़ा टाइम दे बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ा इंट्रोवर्ट मना आप अन... अंतरमुखी बनिए अंतरमुखी अर्थात अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कुछ पल अपने लिए दीजिए इससे आपकी जो समस्याएं वो तुरंत खत्म हो जाएगी और अपने नैतिक मूल्यों को अपने शक्तियों को बढ़ाने का कोशिश आप करते रहें तो इससे अनेक समस्याएं आपके यूं ही हल हो जाएंगे बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर साहब एक और बात आपका अपना निजी पर्सनल अनुभव जैसे समझ लीजिए कि आप जब भी पढ़ाई करते हो या किसी भी समस्या से जूझ रहे थे उस समय आपको ये ज्ञान और जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं उससे कैसे बेनिफिट मिला थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे अभी बताएं अभी मेरा जल्दी प्रमोशन एक विद्यालय में प्रधान प्रिंसिपल के पद पे हुआ है हु. वो जगह ऐसी है जहाँ बहुत ही भौगोलिक रूप से वो विद्यालय बहुत ही कहेंगे कठिन क्षेत्रों में वहाँ आवागमन के साधन भी कम है ट्राइबल एरिया है नहीं, नहीं, नहीं। मेरे जाने से पहले वहाँ विद्यालय लगभग इस शैक्षणिक स्तर बहुत कम था खराब था खराब था अच्छा और एक वहाँ आप समझते हैं कि जो वो समाज होता है उसमें शैक्षिक रूप से जागरूकता नहीं होती है। नहीं, नहीं, नहीं। तो जब मैं गया तो वहाँ भी मेरे सामने वही चुनौतियाँ थी अच्छा तो इसमें दो ऑप्शन था या तो मैं उन्ही तरह से मैं रहूँ दूसरा यह था कि उन चुनौतियाँ का कर सामना करते वहाँ कुछ परिवर्तन करूं तो आध्यात्मिक शक्ति से जो मेरी अंतरात्मा ने मुझे एक प्रेरित किया कि नहीं मुझे वहाँ कुछ परिवर्तन करना है नहीं, नहीं, नहीं। और इस चीज को मुझे स्वीकार करके धीरे धीरे वहाँ बदलाव लाया वहाँ कार्य किया वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें कुछ परिवर्तन लाया तो वो परिवर्तन जो मैं ला रहा था उसको देख करके उस लोगों में थोड़ा सा एक विचार तो आने लगा कि यहाँ कुछ बदलाव हो गया धीरे धीरे मैं वो गार्जियन से मिला बच्चों को मोटिवेट किया क्योंकि बच्चे विद्यालय में न आकर के वो अपने घरेलू कार्य करते थे गार्जियन भी करवाता था वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे थे या वो ये कह रहे थे कि पहले तो यहाँ का ऐसे ही चलता था तो लेकिन मैंने कहा कि अब वो एक बदलाव जो है अब हमें करना है और जब मैं उनसे संवाद किया जो तो मैं खुद आकर कार्य करने लगा तो धीरे धीरे उस बदलाव को महसूस करने लगे और वो आत्मशक्ति के कारण ही मैं उस जो द्र क्षेत्र है मैं वहाँ जाता हूँ आता हूँ और सारा मैं कार्य करता हूँ तो ये आध्यात्मिकता की जो शक्ति जो मेरे अंदर है जो कर्म करने के लिए मुझे प्रेरित करती है वो उस शक्ति के कारण ही जो है ये संभव है और आ, मुझे जो कार्यक्षेत्र वहाँ भी इसके कारण एक पहचान मिलती है पूरे जो अपना जो शिक्षा जगत है वहाँ वो सारे लोग एक इसी कारण से एक अलग पहचान के रूप में जानते हैं और जो बच्चे होते हैं मैं उनकी व्यक्तिगत जीवन की जो समस्याएं हैं उसमें भी रुचि लेता हूँ मैं पूछता हूँ और जो कुछ समाधान हो सकता है मैं करता हूं अगर किसी बच्चे के पास पुस्तक नहीं है तो वो भी मैं अपने स्तर से उपलब्ध कराता हूं अगर किसी की फीस नहीं है तो मैं वो भी अपने स्तर से उनको देता हूं और इसका परिणाम हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल उपेक्षित थे बहुत साधारण थे वो मोटिवेशन पा करके और कुछ सहयोग के द्वारा आज बहुत शिक्षा के मुझसे भी आगे ऊँचाइयों पर पहुँच करके कार्य कर रहे हैं तो ये मुझे बहुत सुखद होता है और ये सारी प्रेरणा मुझे यहाँ के जो साहित्य है उसको अध्ययन करके उसको जीवन में आत्मसात करके जो एक आत्म बल और शक्ति प्राप्त हुआ है उसके कारण मिला और मैं पूरे समाज के युवाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने अंदर आत्मशक्ति का विकास करें और आत्मशक्ति के बल पर वो अपने जीवन की या किसी भी समस्याओं का और जीवन में जो आने वाली चुनौतियाँ हैं उनका वे सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं जी जी बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील हो रहा है इस उदाहरण से और मैं भी चाहूँगा कि आपके पास किसी भी तरह का चुनौती आती है या मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो उस समय आप अपने आप पर ध्यान दें अपनी शक्तियों पर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा और सबसे अच्छे कहते हैं कि जब भी मुश्किल आता है तो कुछ साहित्य जरूर पढ़िए अच्छे साहित्य जरूर पढ़िए उससे आपको बहुत ज़्यादा बल मिलता है तो चलिए डॉक्टर साहब मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि हमारे सभी रेडियो मदवन सुनने वाले श्रोता देश विदेश में आपको सुन रहे थे उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे एक संदेश के तौर पे क्या बताना चाहेंगे सभी के लिए यही संदेश है कि वे अपने जो आत्मशक्ति है एक तो उस पर फोकस करें उस पर ध्यान दें और उसको अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करें और इसके बल से ही जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और इसके लिए जो ब्रह्मा कुमारी का साहित्य है वो बहुत ही सहायता कर सकता है उसमें काफ़ी अनुभव की ज्ञान की और जीवन के मार्गदर्शन की बातें छिपी हुई हैं अगर उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी उनके आत्मबल का विकास होगा और आत्मबल के आगे समस्याएँ कुछ भी नहीं है चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप अपने नज़दीकी कहीं भी ब्रह्मकुमारी का सेंटर आपको मिलेगा ही वहाँ पर आप उसके साहित्य खरीद कर आप जो है उसका अध्ययन करें और अपने जीवन में उसका बल प्राप्त करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार डॉक्टर साहब को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद श्रोताओं को भी और रेडियो मधुबन की ओर बहुत बहुत आभार धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही मैं चाहूँगा फिर से एक बार आप एपिसोड में जो भी बातें हमने की कहीं ना कहीं आपके अंतर मन को या दिल को स्पर्श किया होगा कुछ बातें हमारी तो उसे जरूर फिर से रिवाइव कीजिए लिख के रखिए और समस्या आने पर उसी से समाधान लेकर आप अपने जीवन को सुंदर बनाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे अगले मोड पर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो